और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते, करते हैं, हैं आपस, आपस में बात, बात। माँ क्या, क्या मुझको उड़ना आया? आया नहीं चुरुगुन तू भरमाया डाली से डाली पर, पर पहुँचा देखी कलिया देखे, देखे फूल ऊपर उठकर कर फुनगी जानी नीचे झुककर जाना मूल माँ क्या मुझको उड़ना आया नहीं चुरुगुन तू भरमाया कच्चे पक्के, पक्के फल, फल पहचाने खाए और गिराए काट खाने गाने, गाने के सब साथी देख रहे हैं है मेरी बाट माँ क्या, क्या मुझको उड़ना आया नहीं चुरुगुन तू भरमाया उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर दाना कोई कहीं पड़ा हो चुन लाता हूँ ठोक ठोर माँ क्या मुझको उड़ना आया नहीं चुरुगुन तू भरमाया मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा पर मार माँ क्या मुझको उड़ना आया आज सफल है तेरी टहने आज सफल है तेरी काया। खट्टे अंगूर, एक लोमड़ी खोज रही थी जंगल में कुछ खाने को देख पड़ा जब अंगूरों का गुच्छा लपकी पानी को ऊंचाई पर था वह गुच्छा दाने थे रसदार बड़े, लगी सोचने अपने मन में कैसे ऊंची डाल चढ़े, नहीं डाल पर चढ़ सकती थी खड़ी हुई दो टांगों पर पहुंच न पाई ऊपर उचकी अपना थूथन ऊपर कर बार बार, बार वह ऊपर उछली बार बार नीचे गिरकर, लेकिन अंगूरों का गुच्छा रह जाता था बिते भर सौ कोशिश करने पर भी जब गुच्छा रहा दूर का दूर अपनी हार छिपाने को वह बोली खट्टे हैं अंगूर खट्टे हैं अंगूर काला कौआ उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते, उड़ते आया हंस देखकर काका कौआ मन ही मन शर्माया लगा सोचने उजला उजला, उजला उजला मैं कैसे हो पाऊँ उजला हो सकता हूँ साबुन, साबुन से, से मैं, मैं अगर नहाँ यही, यही सोचता मेरे घर पर आया, आया काला कागा और गुसल खाने ऐसी मेरा साबुन, साबुन लेकर भागा फिर जाकर गढ़ी पर उसने साबुन खूब लगाया खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया मिटा न उसका कालापन तो मन ही मन पछताया पास हंस के कभी न फिरवा काला कौआ आया पास हंस के कभी न फिरवा काला कौआ आया अभी आप सुन रहे थे हरिवंश राय बच्चन की बाल कविताएं स्वर भारती परिमल